महाभारत शांति पर्व एक एकष्ट अधिक द्विशतमोध्याय है जाजली की घोर तपस्या सिर पर जटाओं में पक्षियों के घोसला बनाने से उनका अभिमान और आकाशवाणी की प्रेरणा से उनका तुलाधार वैश्य के पास जाना भिष्म अुदातीम अच्छा इतिहास पुरातनम तुलाधाराक्याणे धर्मे जाज्वली ने कहा राजन धर्म के विषय में जाजली के साथ तुलाधार वैश्य की जो बातें हुई थी उसे प्राचीन इतिहास का विद्वान पुरुष यहाँ उदाहरण दिया करते हैं वने, वने जालर जाजली नाम देश प्राचीन काल में जाजली नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे जो वन में ही रहते और विचरते थे उन महातपस्वी जाजली ने समुद्र के तट पर जाकर बड़ी भारी तपस्या की नियतो मलपंक वर्ष वे नियम से रहते निमित भोजन करते और मृगचर्म टा धारण किया करते थे वे बुद्धिमान मुनि बहुत वर्षों तक शरीर पर मैल और कीचड़ धारण किए की खड़े रहे सकदाचि महातेजा बलवासो जलवासो मही पते चतार लोकान् विपृषि प्रेक्ष माणो मनोज बह फिर किसी समय समुद्र तटस्थ जलयुक्त प्रदेश में निवास करने वाले वे महातेजस्वी विपृषि संपूर्ण लोकों को देखने के लिए मन के समान तीव्र गति से विचरण करने लगे सचिंतया कदाचन विप्रेक्ष और काननों से ही समुद्र पर्यंत पृथ्वी का निरीक्षण करके समुद्र तटवर्ती सजल प्रदेश में निवास करते समय जाजली मुनि कभी इस प्रकार विचार करने लगे न मा सदिह लोके साबर जंगबे अब सो वहा सहे तिवी इस चरा चगत में मेरे सिवा ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जो मेरे साथ जल में बिचरने और आकाश में घूमने फिरने की शक्ति रखता हो अदृश्य मानो रक्ष जलमस्तथा पिशाचास्तम तम वक्त राक्षसों से अदृश्य रहकर जलयुक्त प्रदेश में निवास करने वाले जाजली मुनि ने जब इस प्रकार कहा तब अदृश्य पिशाचों ने उनसे कहा मुने तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए तुलाधारो वणिधर्मा वाराणस्याम महायसा सौप्यवर् वक्तृष काशी में महायशस्वी तुलाधार रहते हैं जो वणिक धर्म का पालन करते हैं किंतु वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते जैसे आप आज कह रहे हैं जा ज्वलिर्भूत प्रत्युवाच महातपा पश्यम तमहम प्राज तुलाधारम यशस्वीन उन अदृश्य भूतों के ऐसा कहने पर महातपस्वी जाजली ने उनसे कहा क्या मैं उन ज्ञानी एवं यशस्वी तुलाधार का दर्शन कर सकता हूँ पंथान आस्थाए मम दिजोत्तम ऐसा कहते हुए उन महर्षि को समुद्र तटवर्ती जल प्रदेश से बाहर निकालकर राक्षसों ने उनसे कहा विश्रेष्ठ इस मार्ग का आश्रय लेकर काशीपुरी चले जाइए। तो जाइये इतुक्तोंगा वाराणस्याम तुलाधारम समाशाद्या उन अदृश्य भूतों के ऐसा कहने पर मुनि उदास होकर काशी में गए और तुलाधार के पास पहुंचकर उससे इस प्रकार बोले युधिष्ठिर ने पूछा था तुर्वकाल तो में झाजली ने कौन सा ऐसा दुष्कर्म कार्य किया था जिससे वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए य मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करे भीच अतीव तपसा युक्त घोरेण स बभूव तथोपस्पर स नरता साय प्रातर महात अग्नि परचर स्वाध्याय परमोदिज वन प्रस्थ विधान जो जालित श्रिया भी कहा बेटा जाजली मुनि महान तपस्वी थे और अत्यंत घोर तपस्या में लगे हुए थे वे प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल स्नान एवं संधो प्रार्थना करके विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते और वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहते थे ब्रह्मषि जाजली वानप्रस्थ के धर्म की विधि को जानने और पालने वाले थे वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे वरे तपस्त स न च च हे मंत्रे वाता तपस्हो हो ग्रीस्पे न च धर्म अभिंदत दुख सैयास्य भूमौ च परिवर्तित वे मन में रहकर तपस्या में ही लगे रहते किंतु अपने धर्म की कभी अवहेलना नहीं करते थे वे वर्षा के दिनों में खुले आकाश के नीचे सोते और हेमंत ऋतु में पानी के भीतर बैठा करते थे इसी तरह गर्मी के महीनों में कड़ी धूप और लू का कष्ट सहते थे परंतु उनको वास्तविक धर्म का ज्ञान नहीं हुआ वे पृथ्वी पर ही लौटते और तरह तरह से इस प्रकार सोते जिससे दुख और कष्ट का ही अधिक अनुभव होता था तथा कदाचि वर्षा स्वाकाश मास अंतरिक्षा जलमृदना रक्त गृहान मुहुर्मुह तदनंतर किसी समय वर्षा ऋतु आने पर वे मुनि खुले आकाश के नीचे खड़े हो गए और आकाश से जो जल की मूसलाधार वृष्टि होती थी उसके आघात को बारंबार अपने मस्तक पर ही सहने लगे अथ तस्टा क्लिनना प्रभो अरण्य गमन आमित प्रभो उनके सिर के बाल बराबर भींगे रहने के कारण उलझकर जटा के रूप में परिणत हो गए सदा वन में ही विचरण करने के कारण उनके शरीर पर मैल जम गई थी परंतु उनका अंतकरण निर्मल हो गया था सक निराहारो वायु भक्स महात का चिचे एक समय की बात है वे महातपस्थी जाजली निराहार रहकर वायु भक्षण करते हुए काष्ट की भांति खड़े हो गए उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी और वे क्षणभर के लिए भी कभी विचलित नहीं होते थे तस्थान भूत भारत कुलिंग शकुनु राजम शिशी चक्रतु भरत नंदन वे चेष्टाशन्य होने के कारण किसी पेड़ के समान जान पड़ते थे राजन उस समय उनके सिर पर गौरैया पक्षी के एक जोड़े ने अपने रहने के लिए एक घोसला बना लिया सातव दयावान ब्रह्म व प्रक्ष दंपति भी वे विपरी बड़े दयालु थे इसीलिए उन्होंने उन दोनों पक्षियों को तिनकों से अपने जटाओं में घोसला बनाते देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी उन्हें हटाने या उड़ाने की कोई चेष्टा नहीं की साणुभूत महात तत्रो सो सदा जब वे महाप्रतापी ठूठे काठ के समान होकर जरा भी हिले डुले नहीं तब अच्छी तरह विश्वास जम जाने के कारण वे दोनों पक्षी वहां बड़े सुख से रहने लगे वर्षासु उपस्थिते अतिहात वर्षा सुरत्ल उपस्थित राजपतना विश्वास त्रपात खेचर तान्यु तेजस्वी स विप्रशंस राजन धीरे धीरे वर्षा ऋतु बीत गई और शरद काल उपस्थित हुआ उसमें काम से मोहित होकर उन गरों ने संतानोत्पादन की विधि से परस्पर समागम किया और विश्वास के कारण महर्षि के सिर पर ही अंडे दिए कठोर व्रत का पालन करने वाले उन तेजस्वी ब्राह्मण को यह मालूम हो गया कि पक्षियों ने मेरी जटाओं में अंडे दिए हैं बुद्धा च महातेजा न चाला चाजलि धर्मे कृतमान्यम ना धर्म सरोचयत इस बात को जानकर भी महातेजस्वी जाजली विचलित नहीं हुए उनका मन सदा धर्म में लगा रहता था अतः तो उन्हें अधर्म का कार्य पसंद नहीं था अहन्यहनी चागत्य तपस्तौ तूर्धनी आश्वासित निवसत संप्रहिष्ठो तथा विभव प्रभु चिड़ियों के वे जोड़े प्रतिदिन चारा चुगने के लिए जाते और फिर लौटकर उनके मस्तक पर ही बसेरा लेते थे वहां उन्हें बड़ा आश्वासन मिलता था और वे बहुत प्रसन्न रहते थे अंडेभ्य तत्पुष्टेभ्य प्राजायंत शकुंत का प्रवर्धन तत्र कंपत जाजलि अंडों के पुष्ट होने पर उन्हें फोड़कर बच्चे बाहर निकले और वहीं पलक, कर बड़े होने लगे तथापि जाजली बनी हिले नहीं सरक्षण अतंडाणृतव्रत तथा तस्थ धर्मात्मा निर्विचे समिति दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले वे एकाग्र चित्त धर्मत्मा मुनि उन पक्षियों के अंडों की रक्षा करते हुए पूर्व निश्चिष भाव से खड़े रहे तथा तथस्तु काल समय बभुस्ते पक्षिण बंत बभु सुनि निर्जात पक्षान पुनिंगकान तदनंतर कुछ समय बीतने पर उन सब बच्चों के पर निकल आए मुनि को यह बात मालूम हो गई कि चुनियों के इन बच्चों के पंख निकल आए हैं तथा ततः कदाचि तश्य पक्षिजतव्रत बभूव परम प्रेत तदा मतिमता तथा तान भी समृद्धा दृष्टवा चापनुवताम शक्नु निर्भय तस तुश्चात्मज सह संयमपूर्वक व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जाजली किसी दिन वहां उन पंखधारी बच्चों को उड़ते देख बड़े प्रसन्न हुए तथा अपने बच्चों को बड़ा हुआ देख वे दोनों पक्षी भी बड़े आनंद का अनुभव करने लगे और अपनी संतानों के साथ निर्भय होकर वहीं रहने लगे जात सायं सायं दिजान विप्रो बच्चों के पंख हो गए थे इसलिए वे चार, चारा चुगने के लिए उड़कर निकल जाते और प्रतिदिन सायंकाल फिर वहीं लौट आते थे ब्राह्मण प्रवर झाजली उन पक्षियों को इस प्रकार आते जाते देखते परंतु हिलते डुलते नहीं थे कदाचित संततम पुनर्गछता माता ते पितृभ्या झांजलि किसी समय माता पिता उनको छोड़कर उड़ गए अब ये बच्चे कभी आकर फिर चले जाते और जाकर फिर चले आते थे इस प्रकार वे सदा आने जाने लगे उस समय तक झाजली मुनि हिले डुले नहीं तथा ते दिवस चापे गयं पुनर्नप उपावर्तन त्रेव निवास शकुंत नरेश्वर अब वे पक्षी दिन भर चलने के लिए चले जाते और शाम को पुनः बसेरा लेने के लिए वहीं आते थे कदाचित दिवसान पंच समुत्पत्त्य विहंगमा ठष्टे हनी समा नाचा कमपत जा ही कभी कभी वे विहंगम उड़कर पाँच पाँच दिन तक बाहरी रह जाते और छठे दिन वहां लौटते थे तब तक भी जाजली मुनि हिले डुले नहीं क्रमण च पुनः सर्वे दिवसान शुभून थ नोपर्तन सगुन जातपाणस्मते यदा फिर क्रमशः वे सब पक्षी बहुत दिनों के लिए जाने और आने लगे अब वे हृष्ट पृष्ठ और बलवान हो गए थे अत बाहर निकल जाने पर जल्दी नहीं लौटते थे ततो राजन, राजन। एक समय वे आकाश तथो राज उड़ जाने के बाद एक मास तक लौट कर नहीं आए तब जाजली मुनि वहां से अन्यत्र चल दिए। जात जाजलिमी चक्रे तथस्तमान आविशत उन पक्षियों के अदृष्ट हो जाने पर जाजली को बड़ा विस्मय हुआ वे मन ही मन यह मानने लगे कि मैं सिद्ध हो गया फिर तो उनके भीतर अहंकार आ गया सत स तथा निर्गता दृष्टि शकुंता संभावितात्मा संभाव्य मृतम प्रीत मनाभवत नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले वे संभावितात्मा महर्षि उन पक्षियों को इस प्रकार गया हुआ देख अपने सिद्धि की संभावना करके मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए स नद्यांपस्प्य तर्पय्वा हुताशन उदयंतम अथादित महातपा फिर नदी के तट पर जाकर उन महातपस्वी मनु ने स्नान किया और संध्या तर्पण के पश्चात अग्निहोत्र के द्वारा अग्निदेव को तृप्त करके उगते हुए सूर्य का उपस्थान किया संभाव्यन् तटकान मूर्धि जाझले जपताम वरह आस्फोट तथा धर्म प्राप्त वहि जप करने वालों में श्रेष्ठ जाझली अपने मस्तक पर चिड़ियों के पैदा होने और बढ़ने आदि की बातें याद करके अपने को महान धर्मात्मा समझने लगे और आकाश में मानो ताल ठोकते हुए स्पष्टवाणी में बोले मैंने धर्म को प्राप्त कर लिया अथामक्षता जाजलि धर्मेण न समाधार से धर्मे डान, धर्मे डान तुलाधार जाजले वाराणस्या महाप्राग्य तुलाधार प्रतीठित सौप्यं आर्ते वक्त यहां भाषते इतने ही मे आकाशवाणी हुए जाजले तुम धर्म में तुलाधार के समान नहीं हो काशीपुरी में महाज्ञानी तुलाधार वैश्य प्रतिष्ठित है वे प्रवर, वे तुलाधार भी ऐसी बात नहीं सकते जैसे तुम कह रहे हो जाजली ने उस आकाशवाणी को सुना इसे अध्याय में पहले अदृश्य भूत पिशाचों के द्वारा उपरयुक्त वचन कहा गया है यहाँ उसी को आकाशवाणी बतला रहे हैं सो तुलाधार तुलाधार्षया पृथ्वी महचर राजत्री राजन इससे वे अमरस के वसी भूत हो गए और वे तुलाधार को देखने के लिए पृथ्वी पर विचरने लगे जहाँ संध्या होती वहीं वे मुड़ि टिक जाते थे काले न महता गु वाराणसी विक्रीण तम च पंडिया तुलाधारम धदर् इस प्रकार दीर्घ काल के पश्चात वे से पुरी में जा पहुंचे वहाँ उन्होंने तुलाधार को सौदा बेचते देखा सोपे दृष्टव तम विप्रया भंड जीवन सागते के क्रय विक्रय से जीवन निर्वाह कराने करने वाले तुलाधार भी ब्राह्मण को जाते आते देख तुरंत ही उठकर खड़े हो गए और बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़कर उन्होंने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया तुलाधार वाच तो तुलाधार ने कहा ब्रह्मण्ड आप मेरे पास आ रहे हैं यह बात मुझे पहले ही मालूम हो गई थी इसमें संशय नहीं है वेसे अब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए सागरानोप्माश्रि तपस्तपया महत न चर्म से संा पुरावेत्थ कथ कथन आपने सागर के तट पर सजल प्रदेश में रहकर बड़ी भारी तपस्या की है परंतु पहले कभी किसी तरह आपको यह बोध नहीं हुआ था कि मैं बड़ा धर्मवान हूँ तथा सिद्धस् तपसा तव विप्र सकुंतका काम थिर जायंत तेज विप्रवर जब आप तपस्या से सिद्ध हो गए तब पक्षियों ने शीघ्र ही आपके सिर पर अंडे दिए और उनसे बच्चे पैदा हुए आपने उन सबकी भली भाई की रक्षा की जात पक्षा जदाते चाह हम मनमान चटक प्रभु ब्रह्मण जब उनके पर निकल आए और वे चारा चुगने के लिए उड़कर इधर उधर चले गए तब उन पक्षियों के पालन जनित धर्म को आप बहुत बड़ा मानने लगे खेवाचम प्राप्तो किंते तथा करवाड़ी प्रियमतेम रेट उसी समय मेरे विषय में आकाशवाणी हुई जिसे आपने सुना और सुनते ही अमर्स के वशीभूत होकर आप यहाँ मेरे पास चले आए वे प्रवर बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ इत महाभारत शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी तुलाधार जाजली संवाद एकसठ्यधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में तुलाधार जाजली संवाद विषयक दो सौ इकसठवा अध्याय पूरा हुआ